महाभारत शांति शांतिपर्व त्रि सप्तमोध्याय धर्म अधर्म वैराग्य और मोक्ष के विषय में युधिष्ठिर के चार प्रश्न और उनका उत्तर युधिष्ठिर्वाच कथम पाप केन कथम धर्म कौती निर्वेद आदत्ते मोक्ष युधिष्ठिर ने पूछा पितामह मनुष्य पापात्मा कैसे हो जाता है वह धर्म का आचरण किस प्रकार करता है किस हेतु से उसे वैराग्य प्राप्त होता है और किस साधन से वह मोक्ष पाता है भी धर्मस्थ स्थित्यम तुम्हसी तृण मोक्षम स निर्वेदम पापम धर्मम च मूलत भी ने कहा राजन तुम्हें सब धर्मों का ज्ञान है तुम तो लोक मर्यादा की रक्षा तथा तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मुझसे प्रश्न कर रहे हो अच्छा अब तुम मोक्ष वैराग्य पाप और धर्म का मूल क्या है इसको श्रवण करो विज्ञाथम हे पंचा इच्छा पूर्व प्रवर्तते प्राप्यक जायते कामो दोषो वाम भरतर्षभ मनुष्य को शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध इन पांचों विषयों का अनुभव करने के लिए पहले इच्छा होती है फिर उन पांचों विषयों में से किसी एक को पाकर उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है ततर्थम यतते कर्मचार भते महत इष्टान रूपगंधा अभ्यास चिकित्सती तत्पश्चात जिसके प्रति राग होता है उसे पाने के लिए वह प्रयत्न करता है बड़े बड़े कार्यों का आरंभ करता है वह अपने इच्छित रूप और गंध आदि का बारंबार सेवन करना चाहता है ततो रागः प्रभुति देश तदनंतरम ततो लोभः प्रभुति मोहस् तदनंतरम इससे उन विषयों के प्रति उसके मन में राग उत्पन्न हो जाता है तदनंतर प्रतिकूल विषय से द्वेष होता है फिर अनुकूल विषय के लिए लोभ होता है और लोभ के बाद उसके मन पर मोह अधिकार जमा लेता है लोभ मोह मोहाभिभूत राग द्वेषान्वित च न धर्मे जायते बुद्धि या जात धर्म करोति लोभ और मोह से घिरे हुए तथा राग द्वेष के वशीभूत हुए मनुष्य के बुद्धि धर्म में नहीं लगती है वह किसी न किसी बहाने से दिखाऊ धर्म का आचरण करता है व्याजे चरते धर्मम व्याजे नोचते व्याजे न सिद्धमेशनसु कु नंदन तत्रे बुद्धि तत पापम चीर्षतिहृद्धिवार्योपे पंडित भारत उत्तरम न्याय संबद्ध ब्रवीति विधिचोद कुरनंदन वह कोई बहाना लेकर ही धर्म करता है कपट से ही धन कमाने की रुचि रखता है और यदि कपट से धन प्राप्त करने में सफलता मिल गई तो वह उसी में अपनी सारी बुद्धि लगा देता है भरत नंदन फिर तो विद्वानों और सुहृदों के मना करने पर भी वह केवल पाप ही करना चाहता है तथा मना करने वालों को धर्मशास्त्र के वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित न्यायुक्त उत्तर दे देता है अधर्म स्त्री वर्धते राग मोहज पापम चिंतते चब्रवीति करो उसका राग और मोह मोहजन तीन प्रकार का अधर्म बढ़ता है वह मन से पाप की ही बात सोचता है वाणी से पाप ही बोलता है और क्रिया द्वारा पाप ही करता है तस् धर्म प्रवृत्त दोसा पश्यंती साधव एक मित्र भजंते पाप कर्मिशेह सुखमाती कृत एवपरवी श्रेष्ठ पुरुष तो अधर्म में प्रवृत्त हुए मनुष्य के दोष जानते हैं परंतु पापी के समान स्वभाव वाले पापाचारी मनुष्य उसके साथ मित्रता स्थापित करते हैं ऐसा पुरुष इस लोक में ही सुख नहीं पाता है फिर परलोक में तो पाही कैसे सकता है एवं भवद पापात्मा धर्म आत्मान तुम्हें सुणो यथा कुशल धर्म कुशल प्रतिपद्य कुशले नाम प्रपद्यते इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है अब धर्मात्मा के विषय में मुझसे सुनो ध्वज इस प्रकार परम हित परहित साधक कल्याणकारी धर्म का आचरण करता है उसी प्रकार कल्याण का भागी होता है वह क्षेम कारक धर्म के प्रभाव से ही अभीष्ट गति को प्राप्त होता है यह एता प्रया दो पूर्व में अनुप्य कुशलुखा साधु चाप्य तु समाचारा अभ्यासाच वर्धते जो पुरुष अपनी बुद्धि से राग आदि दोषों को पहले ही देख लेता है वह सुख दुख को समझने में कुशल होता है फिर वह श्रेष्ठ पुरुषों का सेवन करता है सत्पुरुषों की सेवा या सत्संग से और सत्कर्मों के अभ्यास से उस पुरुष की बुद्धि बढ़ती है प्रज्ञा धर्मे धर्म चयोपज सोथ धर्माधवाप्ते सुधने सु, सु वह बढ़ी हुई बुद्धि धर्म में ही सुख मानती और उसी का सहारा लेती है वह पुरुष धर्म से प्राप्त होने वाले धन में मन लगाता है तसेव सिंचते मूलम गुणा पश्य तत्र वही धर्मात्मा भवति भवती लभते शुभम वह जहाँ गुण देखता है उसी के मूल को सीसता है ऐसा करने से वह पुरुष धर्मात्मा होता है और शुभ कारक मित्र प्राप्त करता है स मित्रधन लाभा तो प्रत्यचेह च नंदती शब्दे स्पर्शेपे तथा गंधे च भारत प्रभुत्व लभते जंतु तत्फल विदु स तो धर्म फल्ध् नशिषति युदेचर भारत उत्तम मित्र और धन के लाभ से वह एक और परलोक में भी आनंदित होता है ऐसा पुरुष शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध इन पांचों विषयों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है इसे धर्म का फल माना जाता है युधिष्ठिर वह धर्म का फल पाकर भी हर्ष से फूल नहीं उठता है अतृप्यमाण निर्वेदम आदत्ते ज्ञान चक्षुसाम प्रज्ञा चक्षुर्यदा कामेरथे गंधे नज्यते शब्दे स्पर्शे तथा रूपे न चावते मन विमुच्यते तथा कामान चर्म विमुच्य वह इससे तृप्त न होने के कारण विवेक दृष्टि से वैराग्य को ही ग्रहण करता है बुद्ध रूप नेत्र के खुल जाने के कारण जब वह कामोपभोग रस और गंध में अनुरक्त नहीं होता तब शब्द स्पर्श और रूप में भी उसका चित्त नहीं फंसता तब वह सब कामनाओं से मुक्त हो जाता है और धर्म का त्याग नहीं करता सर्व त्यागत दृष्ट आलोहकम छयात्मकम ततो त मोक्षाते नायादुपा सदैन आदत्ते पापम कर्म जहाज च धर्मात्मा चलते मोक्षम च लभते परं संपूर्ण लोगों को नाशवान समझकर वह सर्वस्व का मन से त्याग कर देने का यत्न करता है तन्दर वह अयोग्य उपाय से नहीं किंतु योग्य उपाय से मोक्ष के लिए यत्नशील हो जाता है इस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य को वैराग्य की प्राप्ति होने पर वह पाप कर्म तो छोड़ देता है और धर्मात्मा बन जाता है तत्पश्चात परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ये ते कथिता जन्म तम पिपृक्ष पापम धर्मस्था मोक्षो निर्विहित भारत तात भरत नंदन तुमने मुझसे पाप धर्म वैराग्य और मोक्ष के विषय में जो प्रश्न किया था वह सब मैंने क सुनाया तस्मा धर्मे प्रवर्ते सर्वाभस्थ युधिषि धर्मेता कौंते सिद्धिर्भवती अतः कुंती नंदन युधिष्ठिर तुम सभी अवस्थाओं में धर्म का ही आचरण करो क्योंकि जो लोग धर्म में स्थित रहते हैं उन्हें सदा रहने वाली मोक्षरूप परम सिद्धि प्राप्त होती है इसी महाभारत शांति परवड़ी मोक्ष धर्म मोक्षधधर्म पर्वणी चतु्रासनिको नाम त्रि सप्तिक अध्यायः इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में चार प्रश्न और उनका उत्तर नामक दो सौ तिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ